नोशो टॉक काहे होत अधीर नंबर टू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 ध्यान की कुछ सीढ़ियां चढ़ो और तुम भी जान सकोगे कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है इसमें कुछ बहुत अड़चन नहीं है बस ध्यान का थोड़ा सा स्वाद लगे और ध्यान की तरफ उनकी यात्रा चल रही थी सतत सब करते हुए भी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 फिल्म कितनी बड़ी होगी सात मिनट में खत्म हो जाती जहां जहां फिल्म दिखाई गई वहीं वहीं दंगा हुआ पर्दे फाड़ दिए गए कुर्सियां तोड़ दी गईं लोगों ने थिएटर जला दिए और कहा कि पैसे वापस चाहिए कोई मजाक ये कोई फिल्म है मगर बैकेट कहता था यही जिंदगी है जिंदगी भर तुम करते क्या बस प्रतीक्षा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 दूसरा प्रश्न संत रज सुंदरो और दादू की मृत्यु की कहानी मेरे लिए बड़ी ही रोमांचक रही परंतु मेरे गुरु और हमारे प्यारे दादा जो मेरे मित्र भी थे उनके मृत्यु के समय की आंखों देखी घटना का अनुभव मेरे लिए उससे भी कहीं अधिक रोमांचकारी हुआ इससे मेरी आंखें मधुर आंसुओं से भर जातीं शिला रजब सुंदरों और दादू की कहानी तो बस तुम्हारे लिए कहानी है मैं उसे तुमसे कहता हूं क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रेम है इसलिए तुम्हारे लिए उस कहानी में भी एक सत्य प्रविष्ट हो जाता है क्योंकि मैं अपने प्रेम से उस कहानी को लबालब भरता हूं चूंकि मैं उस कहानी को फिर तुम्हारे सामने पुनर्जीवित करता हूं इसलिए तुम रोमांचित हो उठती हो लेकिन उस कहानी से तुम्हारा संबंध परोक्ष मेरे द्वारा है दद्दा की मृत्यु तुमने सीधे सीधे देखी मेरे माध्यम से नहीं वह तुम्हारा सीधा अनुभव है निश्चित ही उसका रोमांच बहुत अलग होगा मैं कितने ही प्यारे ढंग से तुम्हें कुछ कहूं और तुम कितने ही अनुग्रह और समादर से उसे अपने हृदय में प्रतिष्ठा दो फिर भी वह बात मेरी है जिससे कोई हिमालय देखकर आया हो और हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करे और हिमालय के शीतलता का और हिमालय पर जमी हुई कुंवारी बर्फ का और हिमालय के उत्तुंग शिखरों का बादलों से ऊपर उठे शिखर आकाश से गुफ्तगु करते शिखर चांतारों को छूने की अभीप्सा लिए हुए शिखर इनकी बहुत प्यारी चर्चा करे और किसी के पास काव्य का गुण हो और सौंदर्य का बोध हो और हिमालय को अपनी छाती में भर के आया हो और तुम्हारे सामने उंडेल दे तो रोमांच होगा मगर फिर भी बात तो उधार है हिमालय तुम्हारे सामने तो नहीं इस आदमी की आंख से देखना होगा इसका सौंदर्य तुम्हारे भीतर पुलक लाएगा वो भी तभी जब तुम अपने हृदय को इसके सामने खोल के रखो विवाद ना करो व्यर्थ के तर्क जाल में ना उलझो आत्मसात कर लो इसके अनुभव को तो रोमांच होगा अनुभव होगा मगर जिस दिन तुम स्वयं हिमालय को जाकर देखोगी वे उतुंग शिखर तुम्हारी आंखों में उठेंगे वह अपूर्व महिमा वह शाश्वत सौंदर्य तब तुम्हें वे जो बातें तुमने सुनी थी बहुत दूर की आवाज मालूम पड़ेगी प्रतिध्वनि बांसुरी को कोई सुने और फिर बांसुरी की गूंज घाटियों में होती हो उस गूंज को कोई सुने इतना फर्क पड़ जाएगा और फर्क बड़ा है मुझे तुम देखो और मेरी तस्वीर को देखो इतना फर्क है पिकासो से किसी ने कहा एक बहुत सुंदरी महिला ने कि कल मैंने तुम्हारे ही हाथों बनाई हुई तुम्हारी तस्वीर देखी सेल्फ पोर्ट्रेट देखा इतना प्यारा था कि मैं अपनों को रोक न सकी और मैंने उस तस्वीर का चुंबन ले लिया पिकासो ने कहा फिर क्या हुआ तस्वीर ने चुंबन का जवाब दिया या नहीं उस युवती ने कहा आप भी क्या बात करते तस्वीर चुम्बन का जवाब कैसे देगी तो पिकासो ने कहा फिर वो कुछ कोई और होगा मैं नहीं मुझे तो कोई चुम्बन करे तो मैं जवाब देता हूं तो वो तस्वीर किसी और की होगी ऐसा ही एक बार हुआ एक बहुत बड़ा यथार्थवादी दार्शनिक यथार्थवाद और आदर्शवाद दो दर्शन की परंपराएं हैं पश्चिम में आदर्शवादी प्रत्येक चीज में से आदर्श को खोजता है यथार्थवादी नंगे यथार्थ को स्थापित करता है आदर्शवादी जगत को महिमा मंडित करता है वो गुलाब की चर्चा करता है गुलाब के फूल की चर्चा करता है यथार्थवादी कैक्टस की चर्चा करता है गुलाब के फूल की नहीं क्योंकि दुनिया कैक्टस से भरी है गुलाब के फूल कहां यहां हर आदमी कैक्टस कांटे ही कांटों से भरा है जरा किसी के पास आओ कि कांटे चुभे जरा किसी के पास आओ कि दामन ऐसा उलझता है कि छुड़ाना मुश्किल हो जाता हर जगह कांटे हैं गुलाब कहां गुलाब तो सिर्फ सपनों में है कवियों के सपनों में तो वह यथार्थवादी पिकासो के पास आया था और कहने लगा कि तुम्हारे चित्र यथार्थवादी नहीं तुम न मालूम कैसे चित्र बनाते हो पिकासो निश्चित ही जो चित्र बनाता था वो कोई फोटोग्राफ नहीं थे कैमरा से लिए गए कैमरा में और चित्रकार में यही तो फर्क है नहीं तो फर्क क्या जब पहली दफा कैमरे का आविष्कार हुआ तो दुनिया के चित्रकार बहुत डर गए थे कि हमारी तो मौत हो गई हमारा धंधा गया कैमरा तो हमसे अच्छे ढंग से चित्र बना देगा लेकिन धंधा मरा नहीं बल्कि धंधे ने नई गरिमा ले ली नया आयाम ले लिया चित्रकार चित्र को बनाता है तो तुम्हारे भावों को भी पकड़ता है तुम्हारी संभावनाओं को भी पकड़ता है तुम्हारे छिपे हुए रहस्यों को भी पकड़ता है सिर्फ तुम्हारे ऊपर की वाह रूपरेखा को नहीं जैसा कि कैमरा पकड़ता है कैमरा तो वाह रूपरेखा पकड़ता है बस उतना ही उसका काम है पिकासों ने कहा कि मैं लोगों की सिर्फ रूपरेखा नहीं पकड़ता ये तो कैमरा ही कर देगा मैं तो बहुत कुछ और पकड़ता हूं जो कैमरा नहीं पकड़ सकता वही तो चित्रकार की खूबी लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या मतलब है यथार्थवास से तो उस यथार्थवादी दार्शनिक ने अपनी डायरी निकाली डायरी में रखा हुआ अपनी पत्नी का चित्र निकाला और कहा ये देखो तुमने मेरी पत्नी का चित्र बनाया है वो मेरी पत्नी जैसा लगता ही नहीं आंखें तुमने ऐसी बनाई हैं जैसे मेरी पत्नी अंधी हो और नाक तुमने इतनी बड़ी बना दी है उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो गया पिकासो ने कहा जैसा मैंने देखा वैसा मैंने बनाया मुझे तुम्हारी पत्नी अंधी मालूम होती उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता मैं उसमें आंखें नहीं बना सकता और मुझे तुम्हारी पत्नी बड़ी अहंकारी मालूम पड़ती इसलिए मैंने नाक बहुत बड़ी बनाई अहंकार नाक पर चढ़ता है नाक की नोक पर रहता है इसलिए बहुत नुकोली नाक बनाई तुम गौर से देखना मैंने तुम्हारी पत्नी के अहंकार को और अंधेपन को समाविष्ट किया कैमरा यह नहीं कर सकता कैमरे की क्या बिसात फिर भी देखो तुम पत्नी के किस चित्र को ठीक चित्र कहते हो वो कैमरे से उतारी गई तस्वीर थी सुंदर तस्वीर थी ठीक ठीक उतारी गई थी पिकासो ने तस्वीर देखी पास में ही पड़ी हुई स्केल को उठा के ना पा छह इंच लंबी चार इंच चौड़ी पिकासो ने कहा तुम्हारी पत्नी लेकिन बहुत छोटी मालूम पड़ती छह इंच लंबी चार इंच चौड़ी इतनी सी तस्वीर में तुम्हारी असली पत्नी यथार्थवादी चित्र है और तुम्हारी पत्नी बिल्कुल चपटी मालूम पड़ती मैंने हाथ फेर के देखा यह कैसा यथार्थ यही तुम्हारी पत्नी उस आदमी ने कही मेरी पत्नी नहीं मेरी पत्नी की तस्वीर है पिकासन का फिर तस्वीर कहो तस्वीर पत्नी नहीं तस्वीरें तस्वीरें फिर कोई कितनी ही प्यारी तस्वीर क्यों खींचे? सिला रज्जब सुंदरों और दादू की कहानी जो मैंने कही वो तो मेरी आंखों से देखी गई एक प्यारी तस्वीर है खूब रंग में भरता हूं शायद ऐतिहासक उससे राजी हो भी ना भी हो मुझे उनकी चिंता भी नहीं किताबें वैसा कहती हूं ना कहती हूं मुझे उसकी फिक्र भी नहीं मैं यहां किन्हीं किताबों को सही जिद करने नहीं बैठा हूं बल्कि किसी दूर यात्रा पर ले जाने के लिए आवाहन दे रहा हूं तुम में से बहुतों को रज्जब सुंदरों दादू की कहानी का पता ना होगा जिसकी संबंध ने मैं सीला ने इशारा किया है पहले तुम्हें मैं वो कहानी कह दू प्यारी कहानी अंबुजी भाई दीवान ने प्रश्न पूछा था इसलिए वो कहानी कहनी पड़ी उन्होंने प्रश्न पूछा था कि भोजन करते वक्त चर्चा चल पड़ी और किसी ने मुझसे कहा कि जब दादू की मृत्यु हुई तो उनके दो शिष्य रज्जब और सुंदरो बड़ा अनूठा व्यवहार किए रज्जब ने तो आंखें बंद कर ली और फिर कभी आंखें नहीं खोली और सुंदरो, दादू की जब लाश उठाई गई तो उनके बिस्तर पर उनका कंबल ओढ़कर सो गया फिर उसने कभी बिस्तर नहीं छोड़ा दीवान जी ने पूछा था कि मुझे यह बात को जस्ती ने यह कहीं जागृत पुरुषों के ढंग है कि एक ने आंख बंद कर ली और जिंदगी भर आंख ना खोली और एक बिस्तर पर लेट गया सो उठा ही नहीं फिर जब तक मर ना गया ये कहीं जागृत पुरुषों के लक्षण है प्रबुद्ध पुरुषों के लक्षण यह समाधिस्थ पुरुषों के लक्षण यह तो बड़ा आसक्ति बड़े मोह से ही संभव हो सकता है जो अनासक्त हो गए हैं जो वीत मोह हो गए हैं जो वीत राग हो गए हैं उनके लिए ऐसा करना आप इस संबंध में क्या कहते मेरा रज्जब और सुंदरों से लगाव है दादू के बहुत शिष्य थे दादू उन धन्य गुरुओं में से एक हैं जिनके बहुत शिष्य थे और अनूठे शिष्य थे नानक कबीर रैदास फरीद किसी के पास शिष्यों की ऐसी अद्भुत जमात न थी जैसी दादू के पास थी दादू ने बड़े बेजोड़ और अद्वितीय हीरे इकट्ठे किए थे कबीर भी इस संबंध में पीछे पड़ गए दादू में कुछ कला थी शिष्यों को पुकार लेने की दादू में कुछ कला थी शिष्यों को अपने से जोड़ लेने की उनकी जमात बड़ी थी उनका संघ बड़ा था लेकिन उन सब हीरो में रज्जब और सुंदरों तो कोहिनूर थे रजब ने क्यों आंखें बंद कर ली रज्जब ने इसलिए आंखें बंद नहीं कर ली कि दादू से आसक्ति थी रज्जब ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि रज्जब ने कहा जिसने दादू को देख लिया अब उसे देखने को क्या बचा इस परम सौंदर्य को देख लेने के बाद अब आंखों को खोल के नहक कष्ट क्यों देना अब इससे ऊंचा कोई शिखर तो दिखाई पड़ेगा नहीं जो गौरी शंकर पर चढ़ गया हो उससे तुम पूना के टीलों पर चढ़कर झंडा गढ़ाने को कहो तो वो कहेगा छोड़ो ये काम तुम ही कर लो तुम एडमंड हिलेरी को और तेंजिंग को राजी न कर सकोगे कि पूना की पहाड़ी पर चढ़ जाओ वो कहेंगे क्या मजाक करते हो दादू को जिसने देखा भर गया मन इससे न परम सौंदर्य हो सकता है न परम प्रसाद हो सकता है रज्जब ने आंखें इसलिए बंद नहीं की कि आसक्ति थी नहीं रज्जब ने आंखें बंद की कि अब आंखों पर व्यर्थ की धूल क्यों जमानी कौन देखने को बचा दादू में सब देख लिया देखने योग दादू में परमात्मा को भी देख लिया अब और क्या देखना है सूरदास की कहानी है कि उन्होंने आंखें फोड़ ली थी वो डर डर के कारण भय के कारण अगर सच है कहानी तो मैं नहीं मानता कि सच है नहीं होनी चाहिए क्योंकि सूरदास के प्रति मेरा आदर इतना है कि मैं कहानी को झूठ कहूंगा मेरे अपने मापदंड सूरदास के प्रति मेरा सम्मान इतना है कि मैं सारे इतिहास को झुटला सकता हूं नहीं ये कहानी सच नहीं हो सकती क्योंकि अगर यह कहानी सच हो तो सूरदास की सारी गरिमा मिट्टी में मिल जाती ये कहानी झूठ होनी चाहिए एक सुंदर स्त्री को देखकर डर के कारण सूरदास आंखें फोड़ लें कि आंखें रहेंगी तो आसक्ति रहेगी वासना जगेगी क्या तुम सोचते हो अंधे आदमी में वासना नहीं होती तो तो अंधे फिर धन्य भागी फिर उन पर दया मत करो दया खुद पर करो कि भगवान ने तुम्हें अंधा नहीं बनाया फिर तो अंधों की पूजा करो उनकी आंखों का इलाज मत करवाओ फिर डॉक्टर मोदी से प्रार्थना करो कि ये जो तुम करते हो नेत्र चिकित्सा यज्ञ बंद करो कहां बिचारे धन्यभागी पुण्यात्माओं को तुम वापस संसार में घसीट रहे अंधे कोई ज्ञान को, को उपलब्ध नहीं हो जाते न वासना से मुक्त हो जाते अंधे तो और भी तड़फड़ाते हैं वासना से तुम्हारे पास तो कम से कम से, कम से कम आंख तो है आंख भी तृप्ति देती क्योंकि आंख भी तो अनुभव का एक ढंग है आंख भी तो छूने का एक उपाय है और आंख बंद कर लोगे इससे क्या होगा तुम्हें खुद आंख बंद करके देखो जिन तस्वीरों के डर के कारण तुमने आंख बंद कर ली है तस्वीरें और और सुंदर होकर प्रकट होंगी होने ही वाली कल ही लक्ष्मी एक लेख लेकर आई थी किसी मित्र ने सूरज से भेजा मुक्तनंद के संबंध में कि जब वो साधना कर रहे थे और ध्यान करते थे एक कोठसी में बंद होकर तो दरवाजा बंद ताला लगा और एक सुंदर स्त्री एकदम प्रकट हो जाए बहुत सुंदर स्त्री वो इतने घबरा जाए कि दरवाजा खोल के बाहर आ जाए बाहर एक झूला था उस झूले पे बैठ जाए मगर वो स्त्री उनका पीछा करे वो उनका पीछा ना छोड़े तो जिन मित्र ने भेजी है वो अखबार की कटिंग उन्होंने पूछा है कि इसका क्या रहस्य इसमें कुछ रहस्य तो सीधी सादी बात है दबाई हुई वासना न तालों से रोकी जा सकती है, न दीवालों से रोकी जा सकती है। कोई स्त्री वगैरह नहीं आ रही जरा मुक्तानंद अपनी तस्वीर तो आईने में देखे कौन सुंदर स्त्री दीवाल दरवाजे पार करके आएगी किसी सुंदर स्त्री के पीछे खुद तो जाके देखे भागेगी पुलिस में खबर कर देगी नहीं अपनी ही दबाई हुई वासना मगर उन्होंने कहानी इसलिए लिखी कि इस तरह से ऋषि के जीवन में सदा होता रहा So, वो भी ऋषि मुनि हो गए वो ऋषि मुनि भी इन्हीं जैसे थे इससे मुक्तानंद की ऊंचाई नहीं बढ़ती इससे केवल ऋषि मुनियों की ऊंचाई गिरती और कुछ नहीं होता इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों में भी अधिकतर वासनाग्रस्त अपनी वासना को दबाए हुए लोग थे अपसराएं आ रही उनको सताने के लिए जैसे अप्सराओं को और कहीं कोई सुंदर व्यक्ति मिल नहीं सकते और ऋषि की हालत तो देखो सूख के कांटा हो रहे हैं काले पड़ गए हैं धूप धाप में खड़े रहे हैं शरीर हड्डी हड्डी हो गया है इन जीर्ण जरा कंकालों के लिए सरा आती स्वर्ग से इंद्र से मन नहीं भरता इंद्राणी इनकी तलाश करती आती सिर्फ दबी हुई वासना और कुछ भी नहीं सूरदास ने आंखें नहीं फोड़ ली डर के कारण हां ये मैं मानता हूं कि हो सकता है आंखें बंद कर ली हूं जिस दिन परमात्मा देखा हो उस दिन फिर देखने को कुछ ना रहा हो जैसे रज्जब को हुआ रज्जब ने तो साक्षात दादू में परमात्मा को उठते बैठते चलते बोलते सब तरह से देखा था अब देखने को कुछ नहीं बचा तो आंख बंद कर ली नहीं किसी आसक्ति के कारण वरण किसी परम अनुभव के कारण अपमान होगा दादू का अब क्या देखना है असंभव था ये रज्जब के लिए जिस दादू से सब कुछ मिल गया अब उसको छोड़ और क्या देखना है और सुंदरो इधर उठी लाश उधर वो बिस्तर में समा गया उसने ओढ़ लिया कंबल दादू का सुंदरों का इतना तादात्म हो गया था दादू से कि बहुत बार ऐसा हो जाता था कि सुंदरों बाहर बैठा है और कोई आया और उसने पूछा कि दादू कहां हैं? मुझे दर्शन करने तो वो अपनी तरफ बता देता इतना तादात्म था उसका उसने अपने को ऐसा लीन किया था दादू में जब शिष्य अपने को गुरु में डूबोता है तो गुरु को भी अपने में डूबा हुआ पाता है जब शिष्य अपने भेद छोड़ देता है तो गुरु के तो भेद पहले से ही न थे अभेद हो जाता है। कई बार तो लोग बड़े नाराज हो जाते जब उनको बाद में पता चलता है कि वो सुंदरों के ही पैर छू के लौट आए और लोग आके कहते सुंदरों को कि ये बात ठीक नहीं ये कैसी मजाक हम मीलों चल के आए दादू को नमस्कार करने पर सुंदरों कहता है कि तुम नमस्कार करके गए तुम्हारा नमस्कार पहुंच गया अब वैसे तुम्हारी जिद्द शरीर की ही हो तो भीतर चले जाओ दादू वहां हैं अगर आत्मा का सवाल हो तो मेरी आंखों में झांक लो और तुमने दादू की आंखों में झांक लिया इसलिए दादू की तो लोग अर्थी ले चले सुंदरो उनकी अर्थी में भी नहीं गया वो बिस्तर पर लेट रहा जैसे रास्ते देखता हो इतने दिन से कि हटो भी अब यानी अब हम कब तक बिस्तर के बाहर ही रहे न रोया न परेशान हुआ दादू के कपड़े पहने जब लोग लौट के आए तो देखा कि वो बिल्कुल ही दादू बना बैठा दादू के कपड़े दादू का कंबल वही रंग ढंग और उस दिन से लोगों ने देखा कि उसकी वाणी में भी वही बात आ गई जो दादू की वाणी में थी उसके आसपास भी वही प्रसाद वही सुगंध बिखरने लगी जो दादू में थी और उसने अपना नाम ही नहीं बचाया सुंदरो तो छोड़ ही दिया उसने उसके बाद उसने जो पद लिखे हैं उसमें वो दादू का ही वो लोग कह करता कहे दादू लिखता है सुंदरो लेकिन पद में जोड़ता है कहे दादू लोगों ने से कहा भी कि इससे बड़ी मुश्किल होगी पीछे लोग तय ना कर पाएंगे कि कौन से वचन दादू के कौन से सुंदरो के उसने कहा कर तय करने की जरूरत ही क्या सभी वचन उनके सुंदरों है कहां सुंदरों कब कहां गया सुंदरों पहले दिन ही मैं उनके पैरों में गिरा था उसी दिन चला गया तुमको देखने में देर लगी बात और मैं तो उसी दिन समझ गया कि अभी इस आदमी के सामने क्या टिकना इस आदमी के साथ क्या बचना इससे क्या अलग थलग रहना इसके साथ तो एक हो जाने में मजा है बूंद मेरी उसी दिन सागर हो गई तुम मानो या ना मानो लेकिन जब बूंद सागर में गिरती तो सागर हो जाती है सुंदरों नहीं बचा है यही उसका सौंदर्य था दादू ने उसे सुंदरों का नाम दिया था यही उसका सौंदर्य था उसका समर्पण समग्र था रज्जब के लिए दादू कहते थे रज्जब तू गजब की उसने भी गजब का काम किया था दो कहानियां प्रचलित हैं रज्जब के संबंध में एक तो यह कि बचपन में उसके मां बाप जब वो केवल सात वर्ष का था दादू को नमस्कार करने आए थे और रज्जब को साथ ले आए थे रज्जब फिर लौटा नहीं मां बाप तो लौट गए बहुत समझाया लेकिन रज्जब ने कहा कि जिसकी तलाश थी वह मिल गया जिस घर की तलाश थी वह मिल गया मुझे मेरा असली घर मिल गया आपके घर अब तक टिका था क्योंकि असली घर का मुझे पता नहीं था आप मेरे मां बाप थे क्योंकि मुझे असली मां बाप का पता नहीं था अब नहीं चाहूंगा इसलिए दादू कहते हैं रज्जब तू गजब की हो सात साल का बच्चा दूसरी कहानी है कि रज्जब की बारात निकली वो दूल्हा बन के विवाह करने जा रहा है ठीक बारात पहुंच गई गांव में दुल्हन के घर सहनाई बज रही है मेहमान इकट्ठे हो गए स्वागत की तैयारी हो रही बैंड बाजे बज रहे हैं फूलों से लदा हुआ रज्जब का घोड़ा रज्जब शांत से घोड़े पे बैठा है और बीच रास्ते पर दादू आके खड़े हो गए घोड़े की लगाम पकड़ ली रज्जब ने एक क्षण उनकी आंखों में देखा घोड़े से उतर कर उनके पैरों पे गिर पड़ा और बारात बारातियों से कहा वापस जाओ जिससे विवाह होना था वो यहीं आ गया रजब तू गजब क्यों ये दो कहानियां प्रचलित हैं कौन ठीक है कौन ठीक नहीं इस समय मैं नहीं पढ़ता क्योंकि दोनों तो ठीक नहीं हो सकती या पहली ठीक होगी तो दूसरी नहीं हो सकती ठीक या दूसरी होगी तो पहली ठीक नहीं हो सकती मगर ये व्यर्थ की बकवास पंडितों के लिए वो इसकी खोजबीन करें मुझे कुछ अड़चन नहीं मालूम पड़ती मुझे तो लगता है दोनों एक साथ ठीक हो सकती क्योंकि उन दोनों छोटे बच्चों के विवाह होते थे सात साल का बच्चा ही बारात निकली वो बारात कोई उन दोनों पच्चीस साल की नहीं निकलती थी जमाने बदल गए मेरी मां मुझसे कहती उनका जब विवाह हुआ तो नौ साल की कुल उनकी उम्र थी पता ही नहीं था क्या हो रहा है और सारा गांव इकट्ठा है सारे लोग बाहर हैं सिर्फ मेरी मां को ही लोग बाहर नहीं जाने दे रहे और उसकी बेची नहीं क्योंकि घोड़े पर सवार होकर दूल्हा आया उसको भी देखना और बैंड बाजे बज रहे हैं जैसा कभी नहीं बजे घर पर और सारे घर में रोशनी की गई और दिवाली मनाई जा रही हो फटाके फुलजरे छूट रहे हैं और ये मौका और 9 साल की बच्ची को घर के भीतर बंद रखो आखिर वो पहुंची गई देखनी पड़ेगा उन दिनों शायद रजब 7 साल का ही रहा हो और ये दोनों बातें एक साथ कट गई हो पर बातों का कोई बहुत मूल्य नहीं है संतों के जीवन में घटनाएं तो प्रतीकात्मक हैं हुई भी हो ना भी हुई हो मगर उनका सार पी जैसा है आत्मसात कर लेने जैसा है शीला कह रही कि संत रज्जब सुंदरों और दादू की मृत्यु की कहानी मेरे लिए बड़ी ही रोमांचक रही परंतु मेरे गुरु और हमारे प्यारे दादा जो मेरे मित्र भी थे उनके मृत्यु के समय की, की आंखों देखी घटना का अनुभव मेरे लिए उससे भी कहीं अधिक रोमांचकारी हुआ स्वाभाविक मैंने कहा तुमने माना प्रीति उमगी लेकिन फिर भी जब तुम खुद देखोगी तो बात और हो जाएगी मगर ख्याल रखना अगर मैंने रज्जब सुंदरों और दादू की कहानी तुमसे न कही होती और और न मालूम कितने रज्जब और सुंदरों और दादूओं की कहानियां तुमसे न कहीं होती तो सीला तुम मेरे पिता की मृत्यु में भी चूक जाती देख नहीं पाती उन सारी कहानियों ने रास्ता बना दिया उन सारी कहानियों ने तुम्हारे भीतर संवेदनाशीलता जगा दी होश जगा दी अब यहां मेरे बहुत से रिश्तेदार इकट्ठे हुए उनकी समझ के बाहर है मेरे बहन के एक पति कैलाश ने लिखा है कि आप कितना ही कहें कि ये उत्सव मनाने का क्षण है मैं नहीं मान सकता कैसे मानोगे सन्यासी नहीं हो मेरे रंग का तुम्हें कोई अनुभव नहीं है मुझ में डूबे नहीं हो मेरे सन्यासियों को समझ में आता है कि उत्सव की घड़ी तुम्हें समझ में नहीं आ सकता स्वाभाविक है दूसरे एक रिश्तेदान ने लिखा है कि यदि यद्यपि मैं संदेह नहीं करना चाहता लेकिन बुद्धत्व हो सकता है इसमें मुझे संदेह उठता है स्वाभाविक तुम्हें ध्यान का कोई अनुभव न होगा सन्यास का कोई अनुभव न होगा बुद्धत्व तो बहुत दूर की बात हो गई फिर कंकड़ पत्थरों का अनुभव नहीं है हीरे जवाहरातों की बात ही क्या करनी साधारण अनुभव ध्यान का न हो तो असाधारण आत्यंतिक अनुभव की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते अनुमान भी नहीं कर सकते तुम यहां आ गए हो औपचारिक है तुम्हारा आना तुम्हारा संबंध पारिवारिक है सामाजिक है तुम्हारा संबंध आत्मिक नहीं है जो मेरे रंग में नहीं डूबे हैं वो सोचते भला हूं कितने ही कि मेरे परिवार के मेरे परिवार के नहीं मेरा परिवार तो उन दीवानों का है जो गैरिक इसलिए कल एक दूसरे मेरे बहन के पति ने कहा कि हम सब की इच्छा है कि परिवार के सब लोग इकट्ठे हुए तो आपके साथ बैठ के हम परिवार के सारे लोग तस्वीर उतरवाए मैंने कहा कि मत करो ऐसी झंझट ज्यादा उनसे नहीं कहा क्योंकि अकारण दुख में कभी किसी को देना नहीं चाहता देने योग्य कोई हो उसी को दुख देता हूं उसको भी अर्जित करना होता है मेरी चोट खानी हो तो उसकी पात्रता चाहिए उनको क्या दुख देना नए नए हैं नया नया मेरी बहन से विवाह हुआ है मुझसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है दो दिन के लिए पहले आए थे दो दिन के लिए अभी आए हैं बस इतना ही संबंध है लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि मेरा परिवार तो मेरे सन्यासियों का है और मेरा कोई परिवार नहीं मेरे परिवार में संयुक्त होने का तो एक ही उपाय है और वह मैं जिस यात्रा पर ले चल रहा हूं लोगों को उस यात्रा में सम्मिलित हो जाओ शिला इसलिए तुझे अनुभव हो सका संवेदनशीलता निर्मित हुई है शिला भी मेरे पास ऐसे आके डूब गई जैसे रज्जब डूब गया था दादू के पास आकर शिला तू गजब की अमेरिका में थी सब सुख सुविधा में थी खूब कमा रही थी और मुझसे मिलने तो आकस्मिक रूप से आई थी और वैसे ही जैसे रज्जब मां बाप के साथ मिलने चला गया था क्योंकि सीला के पिता मेरे विचारों में सुख रहे हैं उन्होंने शीला को कहा कि जाने के पहले अमरीका जाने के पहले एक दफा मुझे मिला है क्योंकि पिता ने कहा था इसलिए मिलने आ गई थी मगर आई सो आई फिर गई नहीं झुकी सो झुकी फिर उठी नहीं डूबी सो डूबी फिर भूल ही गई अमरीका और अमरीका की सारी सुख सुविधा फिर मैं ही उसका सब कुछ हो गया उससे हृदय तैयार हुआ है एक पात्रता निर्मित हुई है आंखें खुली हैं इसलिए यह अपूर्व घटना से तू चूक नहीं सकी ये तुझे दिखाई पड़ सका कि कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ है जो भी वहां मुझ में डूबे हुए लोग थे उन सबको लगा निकलंक वहां था शैलेंद्र वहां था अमित वहां था स्वभाव वहां था सोहन वहां थी ऊषा वहां थी शिला रोज चक्कर मारती थी लक्ष्मी वहां रोज जाती थी मेरी मां वहां थी उन सबको अनुभव हुआ कि कुछ अपूर्व घटित हुआ है जिसको भाषा में बांधने की कोई सुविधा नहीं है जिसे समझना मुश्किल लेकिन कुछ हुआ है कुछ पार का उतरा है यह सब उन्हीं को अनुभव हो सका जो मेरे निकट थे वहां नर्सें भी थी वहां डॉक्टर भी थे वहां अस्पताल का स्टाफ भी था उसको कुछ अनुभव नहीं हो सका जब मैं दूसरे दिन यहां बोला तो डॉक्टर सरदेसाई ने सारे स्टाफ और डॉक्टरों को इकट्ठा करके मेरा टिप सुनवाया सरदेसाई का धीरे धीरे मुझसे लगाव बनना शुरू हुआ है डरते डरते झिझकते झिझकते स्वाभाविक है मेरे जैसे आदमी के पास आंख के घबराहट तो लगती घबराहट ये लगती है पत्नी है बच्चे हैं उनकी फिक्र करनी है और यहां देखते हैं जो लोग आते हैं वह ऐसे दीवाने हो जाते हैं डूब जाते हैं। अब उनके मित्र अजित सरस्वती को उन्होंने डूबते देखा अजित सरस्वती उन्हें मेरे पास ले आए वो मेरे डॉक्टर मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ होती तो वो आते मगर वो आए और भागे एक सेकंड ज्यादा वो कमरे में नहीं रुकते और मैं जानता हूं कारण वो भी जानते हैं और उन्होंने लोगों को कहा भी कि कारण है अभी मेरी तैयारी नहीं है और खतरा वहां ये कि मैं तो जाऊं उनका शरीर देखने मैं तो पकडूं उनकी नब्ज वो पकड़ने मेरी नब्ज फिर मेरे बच्चे फिर मेरी पत्नी उनको थोड़ा थोड़ा कुछ भान था कुछ हुआ धुंधला धुंधला बहुत दूर की आती ध्वनि लेकिन साफ नहीं चिंतित जरूर थे कि जब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी जब खतरे के बिल्कुल बाहर हो गए थे दिन में तीन बार मुझे खबर करते थे कि अब कैसी स्थिति है कैसी स्थिति है 48 घंटे तक कहा था कि खतरा है फिर कहा कि अब कोई खतरा नहीं है और अब तो काफी दिन पांच सप्ताह बीत चुके थे अब तो खतरे का सवाल ही नहीं था जब खतरा था तब खतरा न हुआ और जब सारा खतरा बीत चुका था तब अचानक एक क्षण में शरीर छूट गया धक्का तो भी बहुत लगा लगता था सफल हुए जा रहे और एक चमत्कारपूर्ण सफलता थी साधारणता उस तरह की बीमारी ठीक नहीं होती पैर पुनर्जीवित होने लगा था उसमें फिर गर्मी आने लगी थी खून फिर दौड़ने लगा था वो फिर चलने लगे थे ऐसी हालत में तो पैर को काटना ही होता और कोई उपाय नहीं होता मस्तिष्क में खून जम गया था वो फिर पिघल गया था वो ठीक से बोलने लगे थे सब स्वस्थ हो गया था और उस दिन तो परिपूर्ण स्वस्थ थे और अचानक भोजन करने के बाद एक क्षण में सारी बात समाप्त हो गई हिचकी भी ना आई आमतौर से मरते वक्त हिचकी आती लेकिन जिनका जीवन सातवें चक्र से निकलता है सहस्त्रार्थ से उनको हिचकी नहीं आती जिनका जीवन जिनका प्राण सहस्त्रार्थ से सातवें चक्र से विदा होता है वे दोबारा जगत में वापस नहीं लौटते और उनकी विदाई का क्षण अपूर्व होता है इसलिए बहुत से मित्रों ने लिखा है वैराग्य वहां मौजूद था और उसने लिखा कि मैं और भी मृत्युओं में मौजूद रहूं लेकिन जब भी मैंने मृत्यु कहीं देखी तो बहुत भारी पनछाती पर उतर आया बड़ी उदासी बड़ी बेचैनी लेकिन यहां तो उल्टा ही हुआ मृत्यु घटी तो मेरा सारा भार समाप्त हो गया मैं इतना हल्का फुल्का हो गया जैसा मैं कभी भी ना था और वहां एक ताजगी थी और एक हवा थी एक और ही लोक की हवा जैसे मृत्यु घटी ही नहीं जैसे महाजीवन घटा है जो मुझसे जुड़े हैं जिन्होंने ध्यान अनुभव किया है मैं जो तुमसे निरंतर कह रहा हूं जिन्होंने उसे जाना है जो मेरे साथ तादात्म कर लिए जो या तो रज्जब हो गए या सुंदर हो गए वे ही मेरे परिवार के और जिनको भी मेरे परिवार का होना हो उनके लिए द्वार खोले हैं निमंत्रण लेकिन औपचारिकता से मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं शीला तो कहती इससे मेरी आंखें मधुर आंसुओं से भर जाती निश्चित ही आंसू तो आएंगे क्योंकि फिर दोबारा तू उन्हें न देख पाएगी आंसू तो आएंगे क्योंकि दोबारा अब वैसा सौम्य और सरल और वैसा स्वाभाविक और नैसर्गिक व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति होता भी नहीं इसलिए जो बात विदा हो गई आकाश में सुगंध होकर उड़ गई उसे अब दोबारा मुट्ठी में पकड़ने का उपाय नहीं इसलिए आंसू तो आएंगे लेकिन चूँकि तू समझती है तुझे बोध है इसलिए आंसू भी मधुर होंगे मीठे होंगे उनमें आनंद का स्वर होगा उनमें आनंद के घुंघर बजते होंगे रो भी तो आनंद से रो रो भी तो नाचते हुए रो तुम्हारे आंसू भी फूल हों, तुम्हारे आंसुओं में भी वीणा के स्वर हों मैं तुम्हें जीवन ही नहीं सिखाना चाहता मैं तुम्हें मृत्यु भी सिखाना चाहता हूं ये सारे अवसर हैं ऐसे और अवसर आएंगे एक लाख सन्यासी बहुत से मित्र विदा होंगे तो तुम्हें विदाई देने की कला भी सीखनी होगी नाचते गाते रोते लेकिन रोना दुख का नहीं पीड़ा का नहीं संताप का नहीं आनंद का उत्सव का महोत्सव आज इतना